सतथ, कहा था न तो को, को कहा था। दाओने। दाओने। तो तो, क्या सतव कर ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में ही कहा है क्या कहा है देखो प्रागदार परिग्रहत पुरुष पुरुषा आत्मा प्राकृता तो प्राकृत आत्मा पुरुषा मतलब प्राकृत जीवात्मा पुरुष मतलब सामान्य मनुष्य प्राकृत मनुष्य का क्या मतलब हुआ आत्मा का मतलब जीवात्मा यत्मा पुरुषा का अर्थ करेंगे क्या सामान्य मनुष्य क्या हो जाएगा प्राकृत आत्मा पुरुषा प्राकृत आत्मा अर्थात सामान्य मनुष्य अब देखिए धर्म जिज्ञास उत्तर कालम प्राग दार परिग्रह धर्म जिज्ञासा के उत्तर काल में और दार परिग्रह से पहले प्राप्त है ना दार प्राप्त दार परिग्रह से पहले मतलब विवाह से पहले दार कर् पत्नी मतलब पत्नी स्वीकार करने से पहले विवाह से पहले तो अब इसके पहले क्या कहते हैं कि स है ना सुमियात सह हुआ कौन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 अब इसको वैसा समझना धर्म जी जैसा बोला है ना तो पहले नियम क्या था कि गुरुकुल में रह करके करना होता था। स्वाध्याय या नित्य विधि है की इसका अर्थ है स्वाध्याय का अर्थ है स्व शाखा कि वेद की अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए तो प्रथम तो वेद की अपनी शाखा का अध्ययन सभी करते थे गुरुकुलों में और इसके बाद क्या है की एक वेद का अध्ययन जिस जिस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं तो एक शाखा का अध्ययन करने के बाद में एक वेद का अध्ययन करने है और फिर दो वेद तीन वेद चार वेद अपनी सामर्थ्य के अनुसार अध्ययन करते थे तो कम से कम स्वास्थ्य शाखा का अध्ययन अनिवार्य था तो इस वेदाध्यन पूर्ण करके करने के बाद में क्या होता था अथातु ब्रह्म जिज्ञासा जैसे उत्तर मीवा का प्रथम सूत्र है अथातु ब्रह्म जिज्ञासा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 अधिकारी है अब यदि किसी की पत्नी मर जाए तो वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं रहता गृह समझा ही नहीं रही वो विधुर हो गया फिर। विधुर हो गया उसका अधिकार नहीं रहता है नहीं वो का। वो को करना है तो फिर विवाह करना पड़ेगा नहीं तो अनाश्रम ही हो जाता है किसी आश्रम में ही नहीं रहता है तो यहाँ पर है की दार परिग्रह प्रातः की विवाह से पहले विवाह से विवाह से पहले लोग पुत्र की इच्छा करने लगते है तो अभी देखा ही जाता है लोगों में तो वही बता रहा है कि धर्म जिज्ञासा के पश्चात धर्म जिज्ञासा के पश्चात और दार परिग्रह के और विवाह के पहले धर्म विचार क्यों करेंगे कि धर्म विचार से धर्म का निर्णय हो जाएगा तो विवाह के बाद धर्म अच्छी तरह संपन्न कर सकते हैं धर्म अच्छी तरह सम्पन्न कर सकते हैं याददान होम और जितने शास्त्रीय कर्म सभी क्या ये धर्म ही है कि धर्म जिज्ञासा के पश्चात तथा विवाह से पहले किसकी कामना करने लगा लोकत्र साधनम तीनों लोगों का साधन तीनों लोगों का साधन क्या है पुत्र और दो प्रकार का वित्त दो प्रकार का वित्त की कामना करने लगा अब अन्न के क्रम पर ध्यान देंगे आप क्या है कि प्राकृत प्राकृत आत्मा सह पुरुषा सह है नीचे सो काम प्राकृत आत्मा सह पुरुषा प्राकृत आत्मा वह सामान्य मनुष्य प्राकृत आत्मा अथवा सा पहले कर लेना सह प्राकृत आत्मा पुरुषा वह सामान्य मनुष्य प्राचीत आत्मा मतलब सामान्य जीव आत्मा पुरुष वह सामान्य मनुष्य से धर्म जिज्ञासा उत्तर काल हम धर्म जिज्ञासा क्या करेंगे धर्म विचार केवल जिज्ञासा से कर्म हो जाएगा क्या नहीं विचार <Ice rely people> के बाद होगा कि धर्म जिज्ञासा के उत्तर काल में तथा विवाह से पहले तीनों लोगों की प्राप्ति के साधन तीनों लोगों की प्राप्ति के साधन पुत्र चाहे पुत्र की तथा दो प्रकार के वित्त की कामना करने लगा तो तीनों लोगों की प्राप्ति का साधन तीन वस्तुएं हैं। एक पुत्र और क्या है दो प्रकार का वित्त कैसा तो इसको समझा रहे हैं आगे वित्त का क्या अर्थ होता है धन धन अब देखो मानुसम अच्छा हमने क्या बताया लोकत्र के साधन पुत्र तथा वित्तम चाह मानुसम द्वीप वित्तम अखामिया ऐसा करना पुत्रम के बाद क्या क्या नहीं पुत्रम पुत्र की और वित्तम चाह मानसम द्विप्रकार वित्तम नहीं नहीं बोलो भाई मानुसम चाहवम द्वी प्रकार वित्तम ऐसा करेंगे क्या चा? मानुसम चाहम दि प्रकार वित्तम मानुष और दैव इन दो प्रकार की वित्त की कामना करने लगा दो प्रकार का वित्त कौन कौन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 मानुष वि है पृथ्वी लोक भी एक स्वर्ग का ही एक भाग है, है? स्वर्ग का ही एक भाग है अच्छा तो पितृत है उन दो प्रकार के वित्तो में लोक की प्राप्ति का साधन मानुष वित्त कर्म है या उन दो प्रकार के वित्तों में मानुष वित्त कर्म है वह पृथ्वी लोक की प्राप्ति का साधन है क्या देवलोक प्राप्ति साधनम दैव वित्तम विद्याम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 तो तीन लोग हो गए ना इस लोक की प्राप्ति का साधन पुत्र होगा इस लोक की प्राप्ति का साधन मतलब इस लोक में वो अपने कर्मों को करता रहेगा पिता जैसे कर्मों को करते आया है वैसे करता रहता है कर्म बीज। बीज। चलता रहता है ना तो एक मनुष्य से दूसरा दूसरे से तीसरा ऐसे चलता रहता है कोई वृक्ष फल नहीं देता सूख जाता इसी कुछ आदमी ऐसे ही रह जाते हैं आगे बस नहीं चलता है ऐसा देखना तो इसी तो ऊपर जो तो सन्यास के लिए बताया था ना एक तो सन्यास कौन लेते हैं आत्मरूप लोक की कामना करने वाले कर्म त्यागी ब्राह्मण सन्यास ले लेते थे जो आत्मरूप लोक की कामना करने वाले हैं और जो इन तीनों लोगों की कामना करने वाले हैं तो उनको फिर कर्म करना पड़ेगा वो सन्यास नहीं ले सकते हैं ऐसा बताया अब देखना इसी अर्थ इस प्रकार अविद्या काम वता है अविद्याजन्य कामना वाले पुरुष के लिए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 करेंगे ना कर्म और पार्शिवादी नाम से जन्म का का हो जाएगा तो अविद्या काम का होगा अविद्या अविद्याजन्य कामना कि अविद्या अविद्या इस प्रकार कामना वाले मनुष्य के लिए ही स्रोत आदिनी सर्वाण कर्माणी दर्शितानी के स्रोत आदि सभी कर्म कहे गए हैं दर्शितान करानी है तो कामना वाले के लिए काम काम मतलब कामना वाले मनुष्य के लिए ही स्रोत आदि सभी कर्म कहे गए हैं कि कोई इस लोक की कामना करता है कोई पृथ्वी लोक की कामना करता है कोई सर्व लोक की कामना करता है तो कामना वाले मनुष्य तो so, के लिए ही क्या है स्रोत आदि सभी कर्म कहे गए हैं और कामना किससे जन्द्या इसलिए अविद्या जन्म अर्थ अच्छा है गीता प्रेस ने अविद्या और कामना किया है ना और वहाँ भी धर्म जिज्ञासा कर धर्म जिज्ञासा ही कर दिया वहाँ जिज्ञासा कर क्या है विचार ये धर्म विचार के पश्चात विवाह धर्म जिज्ञासा से काम नहीं बनेगा जिज्ञासा से तो कुछ नहीं होता है जैसे जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ भी जिज्ञासा कर तो विचार ही है कि ब्रह्म विचार करना चाहिए जिज्ञासा करनी चाहिए जिज्ञासा तो हो जाएगी जिज्ञासा का विधान थोड़ा होता है ब्रह्म का विचार करना चाहिए अच्छा अब देखना फिर बृहदारणक है ये तेभ्या प्रव्रजंती ते कर कर्म्या कि उन कर्मों से निवृत्त होकर उन सभी कर्मों से निवृत्त होकर संस ले लेते हैं कल बहन लाना देखेंगे पूरा मंत्र दिया नहीं है इसी का है नहीं ये मतलब कर्म लेना है या एषणा लेना है या उठा लो मेरे हाथ से रखा एशना है हाँ ऐसा ऐषणा का प्रसंग लग रहा है तो बैठा ना अंदर समय एषणा लेना है या कर्म नहीं होगा होगा यहाँ पर दारा दार दोनों शब्द हैं हाँ दार भी है दारा भी है और दारा शब्द का रूप किस दिन में चलेंगे है ये ये सिंह के थे नाम सुना आपने शायद <laughs> तो हनुमान का परामर्श धारा हनुमान तो मैं समझता हूँ कि तो मैं जिस कमरे में सोता हूँ उस कमरे में भरा डांड रखा हुआ है उनको नहीं मिला क्या देखने मैं ऐसा समझ रहा हूँ या इस कमरे में ले आया होगा हमें भी ध्यान नहीं रहता है फिर वहाँ तो ले गया था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 जो है ना ये श्रुति में नहीं है ये भाषकार ने ऐसा तेभ्या कर दिया है इसमें इतिहास में शरणायाव ये तो एक मिनट ये तो खोजना पड़ेगा तो। नहीं नहीं तो फिर हम बाद में देख लेंगे अभी पढ़ते है फिर हम पाठ आपको देख कर कल बता देंगे या क्या है इसका कल हम बता देंगे पाठ आपको क्योंकि इसमें बाईसवे में ऐसा है नहीं यदि यही पाठ है तो संख्या कोई दूसरी होगी तो कल बता देंगे ठीक है हाँ वेषणा लेना है या कामना लेना है कल हम बताएंगे अभी समय लग जाएगा यदि हम अभी ध्यान देने तो कल बता देंगे इसमें नहीं है ये तो ऐसे ही देख लेना तिध्या की उन कर्मों से निवृत्त होकर के व्यु तो निवृत होकर उन कर्मों से निवृत्त होकर मुमुक्षु मनुष्य संन्यास ग्रहण करते हैं मुमुक्षु मनुष्य ग्रहण करते हैं इति इति कर्त इस प्रकार संकम एव इच्छता आत्म रूप लोक की कामना करने वाले मनुष्य के लिए ही से है ना से अर्थ क्या है कामना रहित मनुष्य लगाएंगे इस प्रकार आत्मान लोकम ये आत्मरूप लोक की ही इच्छा करने वाले या आत्मरूप लोक की ही कामना करने वाले निष्कामत से भी कि भीतम निष्काम व्यक्ति के लिए सन्यास भी है यहाँ पर सन्यास सन्यास है वो वित से कहा है कि निष्काम कामना रही थी तो अन्य कामना नहीं है पर कोई कामना है यहाँ पर क्या आत्म लोक की ही कामना कर रहा है संन्यास तो लिया है संन्यास की कामना नहीं पंखी लगाएंगे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 बुद्धि योग है तुम ही मान सुनू साहे पाठ गीता वचन भाष्यकार ने उदृत किया कि अलग-अलग निष्ठाए हैं और फिर पूरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इससे ज्ञान निष्ठा कही जाएगी और कर्म योगे नाम इससे क्या कही तो जाएगी और और वेदात्म प्रोक्ता से क्या कही तो जाएगी ज्ञान निष्ठा ज्ञान योग से होने वाली ज्ञान योगी ज्ञान निष्ठा और कर्म योगे योग नाम से क्या कहा जाएगा कर्म निष्ठा कही जाएगी अलग अलग दो निष्ठाएं हुई और बृहदारणा उपनिषद में भी अलग अलग बता दिया तो दोनों निष्ठाओं का क्या है कि विभाग विभाग किया गया है विभाग वचन है तो यदि तो, तो तो तो यदि कर्म और ज्ञान का समुच्चय भगवान को होता फिर क्या है कि ये विभाग उचित होगा विभाग उचित है? नहीं होगा तरह विभाग वचनम अनुपन्नम सदि भगवत स्रोत कर्म ज्ञान समुचया विप्रेता सदि भगवत यदि भगवान को कर्म और ज्ञान का समुच्चय मान्य होता समुच्चय समझते हैं मतलब उनका समुदाय यदि भगवान को स्रौत कर्म मतलब विहित कर्म, कर्म का क्या है? यदि भगवान को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय विपरीत होता किसके लिए मोक्ष के लिए यदि भगवान को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय मान्य होता तो यह विभाग बोधक वचन असिद्ध होता तो यह विभाग व उधक वचन असुद्ध होता अथवा अनुचित होता तो जो विभाग वोधन विभाग व उधक वचन अभी उद्धृत किए गए हैं ये अनुचित हो जाएंगे पर विभाग व उदक वचन अनुचित हो सकते हैं क्या नहीं तो फिर क्या मानना चाहिए कि भगवान को मान्य भगवान को समुच्चय मान्य नहीं है बस सुनिए यदि भी यदि भगवान को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट होता तो क्या होता विभाग वचन व्यर्थ हो जाएंगे अनुचित हो जाएंगे पर ये हो सकते हैं नहीं, नहीं। तो कब अनुचित नहीं होंगे जब भगवान को क्या माना जाए कि भगवान को समुच्चय मान्य नहीं है लगा ना यदि भगवता स्रौद कर्म ज्ञान यो समुचया विप्रेता सियात तदगर विभाग वचनम अनुपन्नम सब लग जाएगा अब ध्यान देना यदि समुचया इष्ट होता भगवान को तो अर्जुन ने कहा है जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना सतर्मणि घोरे नाम सवा हे जनार्दन यदि ज्ञान से ये क्या है जैसी चेत कर्मणस्ते हाँ बुद्धि कर से ज्ञान यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है अर्जुन क्या कहता है यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो भे पेशो मुझे घोर करो में क्यों लगाती हूँ तो अर्जुन ने क्या कहा यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है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 तो फिर ये जो अर्जुन कहा है कि अर्जुन कहता है कि कर्म से यदि ज्ञान यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो हमको कर्म में क्यों लगाते हो तो यदि समुच्चय भगवान कोई इष्ट होता तब एक को करना होता कि दोनों को तो एक को करने के लिए प्रश्न उसका बनता नहीं, नहीं बनता प्रश्न कब संभव है अर्जुन का ठीक है जब क्या माना जाएगी यहाँ समुचे समुचया यही मान्य नहीं है भगवान को तब तब जो प्रश्न करते बन जाएगा लग जाएगा कमती देखना एक पुषावासंभव बुद्धिकर्मणो भगवता पूर्व अथम अर्जुन अश्रुत बुद्धे कर्मणो ज्यायस्व भगवती अद्याप मृषा ज्यादा कर्मस्ते मता बुद्धि पंक्ति लगाएंगे हम अन्वे क्रम से अब पढ़ेंगे बुद्धिकर्मणो बुद्धिकर्मणो एक अनुष्ठ संभव हो कर्म बुद्धे क्या कर्मण बुद्धे भगवता पूर्वम अनुक्तम भगवता पूर्व अनुक्तम इतने को लगाइए बुद्धि मतलब ज्ञान ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के द्वारा करना असंभव अनुष्ठेय प्रकार तो कह अनुष्ठान करना या करना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 यदि पहले नहीं कही होती तो फिर तो का अध्ययन कर लेना तो अब आगे घटाइए आप अनुतम तक काटाया तो अश्रुतम एक अर्जुना का पहले करेंगे अन्वय अर्जुन अश्रुतम मृषा एओ भगवती कथम अध्यारूपित तो अर्जुन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 भगवान ने कहा है तभी तो उसका आरोप करते बनेगा अजी भगवान ने नहीं कहा होता तो आरोप करना संभव होता फिर एक बार लगाएंगे कैसे बुद्धि कर्मणो एक जायस्व भगवता पूर्वम अनुक्तम ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के द्वारा करना असंभव तथा कर्म की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता यदि का अध्यय करेंगे यदि भगवान ने पूर्व में नहीं कही होती तो अर्जुन अश्रुता मो अर्जुन बिना सुनी हुई झूठी बात को ही अर्जुन ना सुनी हुई झूठी बात को ही भगवती कथम अध्यारोप एक भगवान में कैसे आरोप करता यदि नहीं कहा होता तो फिर झूठी बात का आरोप करना होगा कि नहीं होगा यदि भगवान ने नहीं कहा होता तब तो झूठी बात का आरोप करना हो जाएगा पर अर्जुन कहीं झूठी बात का आरोप कर सकता है क्या इसका क्या मतलब है भगवान ने पहले कहा सब, है वो सब ठीक है आगे ध्यान देना किमचा किमचा मतलब पहले जो कहा गया उससे अतिरिक्त कुछ और कहना है तो किमचा इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं यदि बुद्धि कर्मो सर्वे साम समुचया उगता यदि सर्वे साम यदि भगवान ने सभी के लिए यहाँ भगवता का अध्ययन कर लेंगे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 हो एकम सुनिश्चितम श्रेय स्रे, श्रेय इन दोनों में जो एक निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो या निश्चित किया हुआ श्रेष्ठ हो तद उसे मुझे कहिए इति उभयो इस प्रकार लगाना इति अन्यतर विषय प्रश्न कथम तो अन्यतर विषय प्रश्न कैसे होता अन्यतर समझते हैं दो में एक यदि भगवान ने समुचय कहा गया तो दो में से एक को विषय करने वाला प्रश्न संभव होता नहीं तो लगाइए पंक्ति उक्ता एवं इसका करना उभयो इति के बाद, फिर इसका करना। सती। के बाद इसका करेंगे उभयो उब्रे। इस प्रकार दोनों का उपदेश होने, होने पर दोनों का उपदेश होने पर ये इति फिर इतिहाँ अन्यतर विषया प्रश्न कथम इति एवं कर लेंगे इती? एवं इस प्रकार अन्यतर विषय प्रश्न कथम स्था कि अन्यतर विषय प्रश्न कैसे होता यदि समुच्चय कहा गया तो दोनों को उपदेश हो गया समुच्चय का तो अन्यतर को विषय करने वाला प्रश्न होता नहीं नहीं। अन्यतर कर होता है दो में एक तो ज्ञान कर्म में से एक ये प्रश्न संभव था नहीं। तो प्रश्न कब संभव है जब समुचे कहा जाए समुचे हाँ अब उसी को दृष्टान से बताते हैं की यदि समुच्चय कहा गया है तो अन्यतर विषय प्रश्न संभव नहीं है तो कहा गया है तो अन्य विषय प्रश्न संभव नहीं है इसको बता रहे हैं क्यों कारण बीच में कहते हैं उपदिष्ट किसके द्वारा वैद्य के द्वारा पित्त प्रसमार्थिना मधुरम शीतम क्या भोक्तव्यम पित्त प्रसमार्थिना मधुरम क्या शीतम भोक्तव्यम पित्त रोग की शांति चाहने वाले रोगी चाहने को पित्त रोग की शांति चाहने वाले मनुष्य को मधुरमचा या शीतम मधुर और शीत पदार्थ खाना चाहिए मधुर और गरम-गरम भोजन नहीं खाना है मिर्च मसाला नहीं खाना है, है लेकिन ध्यान देना जिसको पित्त रोग खूब बढ़ा होता है ना उसको मीठा खाने की इच्छा ही नहीं होगी तो उसको मीठा दो तो नहीं खाएगा वो उसको तो खूब मिर्चा मिर्च खूब अच्छा लगेगा उसको वही उसके रोग को बढ़ाएगा वही उसको अच्छा लगेगा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 नहीं मिठाई तो कोई देता देता जाने भंडारा कहीं जाते नहीं है तो कभी मीठा मिल नहीं पाता क्या करें चीज खा सकता हूँ तो देखना देखना पित्त पितरों की शांति चाहने वाले रोबी को मधुरम ऐसी मधुर और शीतल पदार्थ खाना चाहिए लग गया इतिदृष्ट ऐसा उपदृष्ट होने पर किसके द्वारा वैद्य के। इति उपदृष्ट ऐसा वैद्य के द्वारा उपदृष्ट होने आरोप या इस ऐसा वैद्य के द्वारा कहा जाने आरोप तय करते उन दोनों में उन दोनों कौन शीत और मधुर उन दोनों में पित्त की निवृत्ति के अन्यतर कारण को कहो पित्त की निवृत्ति के किसी एक कारण को कहो इति प्रशना संभवती न वाक्य के आरम में है ऐसा प्रश्न संभव नहीं चल जाएगा ऐसा प्रश्न संभव नहीं है क्यों समुचे कहा गया न तो ऐसे यदि भगवान ने समुच्चय कहा होता तो अर्जुन का विषय प्रश्न नहीं नहीं बनता। और सब संभव है, जब भगवान ने समुच्चय कहा, ऐसा माना जाए समुचे हाँ लगाना ही मधुरम चाहत भोक्त वैद्य अनुपृष्टि के अनुपृष्ट वैद्य कान्वय किसके साथ है उपदिष्टे के साथ है और किसके साथ है? मधुरम, नहीं, भोक्तव्य करता है और किस कर्म क्या है? मधुरम क्या शीतम लगभग कीोग की, की निवृत्ति चाहने वाले मनुष्य को मधुर और शीत पदार्थ खाना चाहिए वैद्य के द्वारा उपदृष्ट होने पर उन दोनों में पित्त निवृत्ति का अन्यतर कारण को कहो इसी प्रश्न न संभवती न कह दिया है वाक्य के आरम्भ में ये प्रश्न संभव नहीं है लगभग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 कुल्ला तो हमेशा करना चाहिए चाहे सब जाइए चाहे शौचालय से आइये चाहे खूब तो अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए कुल्ला ना करने से भी दांत खराब होते हैं कुल्ला तो तो है। भी दाँत को मीठा लगा रहेगा दांतों में और जल्दी तो लग जाएगा <laughs> नहीं, नहीं, नहीं। अब यहाँ पर ऐसी शंका आ रही है कैसी शंका कि भगवान पहले बोला यदि समुच्चय कहा होता तो प्रश्न नहीं बनता कोई ऐसी शंका करता है कि भगवान ने समुच्चय कहा तो अर्जुन समुच्चय को नहीं समझ सका इसलिए अन्य विषय प्रश्न कर दिया हमारी पास बनते हैं शंका है? क्या है कि भगवान ने समुच्चय कहा अर्जुन तो उसको समझ नहीं सका तो क्या कर दिया अन्य प्रसन्न कर दिया प्रश्न बन गया ना तो इसका समाधान क्या हो सकता है कि यदि भगवान को मतलब यदि ऐसा अभिप्राय यदि भगवान को ऐसा मान्य होता कि हमने समुच्चय कहा है अर्जुन ना समझने के कारण अन्य विशेष कर रहा है तो भगवान उससे क्या कहते क्या कहते कि हमने तुझे समुचे कहा लेकिन तू भ्रांत हो रहा है यही कहते ना बस हो जाए यदि यदि कोई ऐसी शंका करता है कि भगवान ने समुच्चय कहा और अर्जुन न समझने के कारण अन्यत प्रश्न तो करता है तो प्रश्न संभव हुआ कि नहीं हुआ नहीं। इस शंका का समाधान वास्तवकार भगवान की ओर से किस प्रकार हो सकता है कि तो यदि ये ऐसी बात होती तो भगवान अर्जुन से क्या कहते कि हमने समुच्चय कहा है तू भ्रांत हो रहा है।, है तो भगवान ने ऐसा कहा है क्या नहीं तो इसका मतलब क्या है कि समुचे इष्ट नहीं है भगवान को बात आई समझ में नहीं। तो फिर भी और यदि यदि भगवान के अभिप्राय को ना समझ करके अर्जुन प्रश्न कर रहा है तब तो भगवान का जो उत्तर दिया गया है वो भी समझ नहीं होगा पंक्ति लगाएंगे अथ अर्जुन से एक मिनट पंक्ति लगाइए अथ मतलब यदि अथ कलपेट है ना आगे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 अर्जुन भगवान की बातों को न समझने के कारण अंतर विषय प्रश्न कर रहा है उसको इसको इसके साथ जोड़ देना समझ गए कि फिर भी का क्या अर्थ है फिर भी, भी भगवता प्रश्नानुरूपम प्रतिवचन देयम कि भगवान को प्रश्न के अनुसार उत्तर देना चाहिए प्रश्न के अनुसार उत्तर देना हाँ तो किस प्रकार उत्तर हो सकता है उस प्रश्न के अनुसार की मैया बुद्धि कर्म और समुचया उगता मैंने ज्ञान कर्म का समुच्चय कहा है तो कि तू तू किस किस कारण कारण इस इस प्रकार भ्रांत भ्रांत हो हो रहा रहा है, है ना? सी तू किस कारण हो रहा है? ना? तुम प्रश्न उत्तर दिया नहीं दियाका मतलब भगवान ने, नहीं। नहीं मतलब ने समु से कहा ही नहीं, नहीं। और, और बोल रहे है अभी और भी समाधान आ रहा है तू कार्य तू पुनः किंतु फिर पृष्ठात अदनूप प्रतिवचनमें मैं इति प्रोक्ते न नुक्त लगाइए तू पुनः पुनः किंतु किंतु फिर अन्यते का अर्थ है कि प्रश्न से भिन्न प्रश्न से भिन्न प्रश्नाद अन्य कर् भिन्न प्रश्न से भिन्न अनूपम कर कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे की पृष्ठाध अनुपम कर प्रश्न से विपरीत प्रश्न से विपरीत अन्य प्रतिवचनम्य प्रश्न से विपरीत अन्य उत्तर देना अन्य उत्तर देना उचित होता कि पृष्ठात अनुरूपम करता है प्रश्न से विपरीत अन्य प्रतिवचनम प्रतिवचनम करते उत्तर है कि अन्य उत्तर द्वे निष्ठे मया पूरा प्रोक्तु न युक्तम कि दो निष्ठाएं मैंने पूर्व में कही है ये कहना उचित नहीं होता ये कहना उचित नहीं, नहीं होता तो ध्यान देना भगवान ने उत्तर दिया है किस प्रकार द्विष्ठ मया पूरा ये उत्तर के आरम्भ में भगवान ने कहा ये उत्तर के तो इस प्रकार जो वह उत्तर देना व्यर्थ हो जाता और क्या उत्तर देना अच्छा रहता कि हमने समुच्चय कहा पंक्ति लगेगी पंक्ति लगाना तू पुनः पृष्ठात अनंत रूपम अन्य प्रतिवचनम की प्रश्न से नहीं पृष्ठात अनुपम अन्य प्रतिवचनम कि प्रश्न से विपरीत अन्य उत्तर देना अन्य उत्तर देना अन्य उत्तर देना किस की कि द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्त वक्त न युक्तम यह कहना उचित नहीं होता एक मिनट कैसे लगाऊ मैंने इसको इस प्रकार लगाइए दोबारा देखना तू किंतु फिर दिन निष्ठे मया पुरा प्रोक्त इस प्रकार इति है ना तू पुनः किन्तु पुनः द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्त इस प्रकार पृष्ठाद अनुरूप अन्य प्रतिवचनम वक्त न लग गया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 तो युक्त कब हो सकती है जब भगवान को समुचय मान्य ठीक है आज और और कहा है ना पी स्मारते कर्मणा बुद्धे समुचया विपरीते स्मारतेन कर्मणापि स्मार्त कर्म बुद्ध है ना? जी नारतेन कर्मणा अपी स्मार्त कर्मों के साथ भी बुद्धि ज्ञान का समुचय मान्य होने पर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 उसके बाद लेने का बात